स्तु तो दीर्यसे मे अमृा स्वचिनावाचि पोका विस्वी स्वचिन्हींचिन् यहाँ तक हुआ था हमारा विद्या और कर्म है ना hmm, ये इसलिए समुच्चय नहीं।, नहीं हो सकता है hmm. क्योंकि ब्रह्मात्मा एकत्व hmm. दर्शन है ना hmm. उसके साथ कर्म का समन्वय जागृत में दूर बात है hmm. स्वप्न में भी नहीं हो सकता और विद्या जो उसमें काल विशेष आज नहीं रहता है अमुक hmm. काल में ही उसका चिंतन करे बैठे ही करना चाहिए लेटे नहीं करना चाहिए चलते हुए नहीं करना चाहिए कोई तो नियम नहीं तो इसलिए अनियतः तो इसलिए कहा निमित्त नियत निमित्त आदि उसमें नहीं जैसा कर्म आदि में नियत निमित्त होता है, यहाँ तक हुआ था इसलिए काल का संकोच करना उचित तो नहीं है यहाँ तक हुआ था ना आगे देखिए दसवें पृष्ठ में यद गृहस्थेशद्या संप्रदाय कर्तृवादि लिंगम न तत्थ न्याय बाधित उत्सहते ये जो प्रसंग बता रहे हैं ना आगे यह पूरा पक्षी छुपा है पूर्व पक्षी दिखाया नहीं है आप ऊपर से समझ लीजिए तो पीछे एक पंक्ति बताया था याद होगा संन्यास पूर्वक ही ये ब्रह्म विद्या मोक्ष का कारण बताया था नहीं बताया था बताया स्मरण परसों तो बताया नहीं था पूर्वक, इसी में बताया था तो पूरा पक्षी कहेंगे जो गृहस्थी में तो सन्यास तो नहीं लिया है ये लोग जनक आदि है बड़े बड़े राज तो बिना संन्यास से, से उनको भी ज्ञान हुआ है तो आपने कैसे कहा संन्यासपूर्वक ब्रह्म विद्या अतः संन्यासपूर्वक ब्रह्म विद्या बाधित हो जाएगा ये जो नियम है ना यत्र यत्र सन्यास तत्र तत्र तथा तथा ये आपका नियम बाद हो जाएगा कहा तो बड़े बड़े राजा लोग हैं ना तो सन्यास संन्यासपूर्वक ब्रह्मविद्या कहाँ है उनके पास मुक्ति तो उसके लिए समाधान है ये जो पूरा पक्ष है ना इस पूरा पक्ष का समाधान यत्तु बोलते जो ग्रहस्थेश ब्रह्म विद्या संप्रदाय जैसे पिप्पलादि ऋषि है और बड़ बड़े बड़े ऋषि हैं ना ग्रहस्थित हाँ। महाशाला ब्रह्मा विद्या उन्होंने किया वशिष्ठ भी है और इसमे पिप्पलादि के पास गए राज हाँ। और, और भी आते है राजा कही कही के पास गए थे तो ये बोल रहे गृहस्थु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादी लिंगम जो गृहस्थादि में जो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्तृत्वादी ये जो लिंग लिंग बोल तो अस्तित्व सूचक लिंग का मतलब ब्रह्म विद्या का अस्तित्व का सूचक तो न आज तत्स्थिता न्यायम न्याय बाधित न उत्साह ना को यहाँ जोड़ दीजिए जो ना पढ़ा है ना न उत्साह तो तत्स्थित न्याय बोलतो पूर्व प्रदर्शित स्थिर तरह नियम को पूर्व अधिकाय है ना तो ब्रह्म विद्या केवल ज्ञान अर्थात मोक्ष केवल ज्ञान से संभव होगा समुच्चय से नहीं होता है पीछे बताया था ना और सन्यास संन्यासपूर्वक ही होता है ये जो बताया था ना वो न्याय इस न्याय को बोला तत्थिता न्यायम तथ स्थित न्याय बोल प्रदर्शिता न्याय न्याय मतलब नियम पूर्व दो अधिकारिया एक समुच्चय का अभाव का सन्यास पूर्वक ज्ञान ये दो न्याय बाधी तुम उसको बाद करने में न उत्साह बात करने में समर्थ नहीं हो सकता है कौन ये जो ग्राष्ट्रदि लिंग है ना ये समर्थ नहीं होगा तो क्यों ऐसा एक नियम आता है विधि लिंग वाक्य प्रकरण आदि मीमांसा में विधि है लिंग है वाक्य है प्रकरण है क्या आदि उसमें विधि प्रदान माना जाता है जहा विधि भी प्राप्त है लिंग भी प्राप्त हो वहाँ विधि बलवान माना जाता है जेमिनी का सूत्र है तो उत्तर उत्तर वाले हैं ना उनके अपेक्षा पूर्व पूर्व प्रबल माना जाता है विधि लिंग वाक्य प्रकरण समाज के तो विधि और लिंग तो लिंग के अपेक्षा विधि प्रबल है विधि लिंग वाक्य है वाक्य के अपेक्षा ये प्रबल है पूर्व पूर्व प्रबल माना जाता है तो यहाँ बता रहे लिंग क्या करेगा ये विधि शतेना तम प्रकाशयोरएकत्र नहीं शक्यते तमोर प्रकाश है ना आपके हजारों विधि विधि आ गए तो भी तमोर प्रकाश को एक नहीं बता सकते तो लिंग तो दूर का बात है तो ये बोल रहा रहे हैं विधिशतेना तम प्रकाशयोरएकत्र नहीं शक्यते कर्तुम मुता केवल कैमुतिक न्याय दिकार है अर्थात ये ग्रस्तादि लिंग दिखा करके पूरा बक्षी क्या कर रहा है समुच्चय सिद्ध कर रहा है ना ग्रस्तादि लिंग दिखा करके कर्म और ज्ञान का समुचया दिखाना चाह रहे है पूर्व लिंग के द्वारा तो सिद्धांति कहा रहे, लिंग तो दूर की बात है लिंग से भी प्रबल है विधि है तो हजारों विधि आने पर भी वो एक नहीं कर सकते किसको तम और कर्म और ज्ञान तम शब्द से लेना कर्म प्रकाश शब्द से ज्ञान तो विधि नहीं कर सकते हैं तो लिंग तो दूर का बात है व्यावहारिक प्रकाश और तम का भी एकत्र एक उचित ये उदाहरण है वो दाष्टान्त है जैसा वो प्रकाश और अंधकार एक नहीं कर सकते वैसा ही वहाँ ज्ञान और कर्म एक नहीं कर सकते विधि तो विधि का मतलब वेद का एक भाग है ऐसा तो पूरे वेद को भी मानते हैं। तो वेद को पांच भाग में विभक्त किया है वेद को पांच भाग में उसमें सबसे पहले विधि माना जाता है और दूसरा भाग है मंत्र भाग है तीसरा है नामदेय कहते चौथा तो है निषेध और पाँचवा है अर्थवाद ये पाँच भाग में विभक्त किया है मूल तो वेद को दो ही भागों में बोलते हैं विधि निषेध में हाँ विधि निषेध है परंतु उसको पांच भाग भाग्य विधि मंत्र अर्थवाद तो विधि मतलब वहां विधि का लक्षण अर्थ अर्थ किया है एक अप्रवर्तक प्रवर्तकत्व अप्रवर्त जो अप्रवर्तक है प्रवर्ति उसको प्रवर्ति करवाना विधि है ये हो गया मीमांस पर अज्ञात ज्ञापकत्व विधि तो हो गया वेदांत हो गए क्योंकि तो तो आत्मा में अप्रवर्तक प्रवर्तक नहीं वहां तो तो ज्ञापक है ना जो अज्ञात ज्ञापक जहां होता है तो वहां अप्रवर्त प्रवर्तक होता है जैसे स्वर्ग में प्रवृत्त नहीं है उसको प्रवर्तन करवा रहे और आत्मा भी है वहां अज्ञात ज्ञापक ज्ञापकत्व है ना प्रवर्तकत्व ने विधि नहीं देश वाले आत्मवारे दृष्टव्य में तो है ना श्रोतव्यो मंतव्यो निधि तो स्रोतव्य सुनना चाहिए विधि हो गई मंतव्य मनन करना चाहिए निधिध्यासन करना दृष्टव्य में विधि नहीं मानता विधि संभव नहीं तो स्रोतव्य में जो विधि है कुछ लोग मानते हैं कुछ नियम विधि मानते हैं स्रोतव्य है ना ये नियम विधि अब ये नियम विधि कैसी नियम होगा ये अप्रवर्त प्रवर्तकत्व है नहीं ज्ञापकत्व ज्ञापकत्व हाँ अज्ञात को जो ज्ञापक कर रहे हैं ज्ञापकत्वि कर्म हो ये प्रवर्तकत्वि ये विध तो इसीलिए हम बता है सबसे पहले विधि भाग होता है तो विधि का वहां लक्षण किया है तो शास्त्रोक्त व्यवस्था विधि विधि को कहते उसमें विधि विधि धर्म बोलते कौन धर्म धर्म यागादिरेव उनका लक्षण है ना प्रयोजन अर्थवत् प्रयोजन अर्थवत वो लक्षण क्या यागादिरेव धर्म किया विधि को नहीं न. हाँ विधि तो उनके अलग अलग है तीन प्रकार के नियम विधि है अपूर्व विधि है और परिसंख्य विधि तीन मानते तो विधि का मतलब है शास्त्रोक्त व्यवस्था विधि का लक्ष्य शास्त्रोक्त शास्त्र ने बताया हुआ व्यवस्था का नाम है विधि अथवा पुरुष प्रवर्तक वाक्यम पुरुष को प्रवृत्ति करवाने का जो वाक्य है ना इसको भी दिखाते ऐसे लोक में भी देखते अरे वो काम करो जहाँ निर्देशात्मक होते हैं ना ये लौकिक विधि हो शास्त्रीय अथवा अप्राप्त प्रापका अप्राप्त को प्राप्त करवाना अथवा अज्ञान ज्ञापक ये भी दिखाते और दूसरा है विधि में बताया हुआ यागादि है ना वो प्रयोग करते वो मंत्र भाग है वेद का मंत्र भाग जैसे यागादि में देवता स्मरण करवाते हैं ये मंत्र भाग और एक नामधेय होता है नामधेय बोल तो यागादियों को नामकरण किया है जैसे ये याग है अमुकाग है केवल नाम मात्र रेखा ये नामधेय होता है और एक निषेध जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि ये निषेध परक माना गया और अंतिम है अर्थवाद जैसा वहाँ देवता वायु क्या है शीघ्रगामी देवता जो वायु शीघ्रगामी देवता अर्थवाद है तो ये बता रहे अर्तावाद पहला यहाँ वायव्या श्वेतम वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आश्रय करें और उसके बाद बोलते वायुर्वे क्षपिष्टो देवता मतलब तो वो शीघ्रगामी बोलते शीघ्र फल देने वाले उसको कहते हैं अर्थवाद जैसे वहां भी भागवत में महात्मा में नहीं आए पहले भगवान वेद व्यास सब कुछ पढ़े तो भी संतोष नहीं हुआ नहीं। और वेद आदि उसके बाद भागवत से संतुष्ट हो गए और सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ भागवत है ये करके ये अर्थवाद है उसमें रुचि अर्थवाद मतलब प्रवुण प्रवुण एक सुख्य अर्थवाद होता है जैसा तो नहीं तो देखे भगवान बादशाह भगवद गीता किंच गंगा जल तस्य में कि एक बार भगवत गीता तो क्या होगा अला इतना महत्व इसकी करके आपको प्रवृत्ति अर्थवाद मतलब स्तुति करते हुए उसमें प्रवृत्त करवाना एक निंदा करते हुए वहां से निवृत्त करवाना ये अर्थवाद निंदा तो इसलिए मैं बता रहा रहे विधिशतना एक नहीं अनेक विधियों के द्वारा भी तम सद्भावा नहीं नहीं को यहां जोड़ रही विधि के द्वारा ही संभव नहीं है शक्य थे कर तुम किम उतः कई मुकिंगेर केवल किम उठता ये जो ग्राहस्तादि लिंग देकर उससे कैसे सिद्ध करेंगे आप क्योंकि विधि ही सिद्ध नहीं कर रहे क्योंकि विधि उसके बाद लि वाक्या लिंग प्रकरणादि क्रम से जाता है तो लिंग तो बाद में आता है विधि ही सिद्ध नहीं हो सकते वाक्य क्या है वाक्य तो तुच्छ है वो अपना लिंग तो बढ़ रहे केवल लिंगेर किम उठता केवल लिंगों के द्वारा क्या बात सिद्ध करना चाहते कभी भी संभव नहीं है एवं उक्त संबंध प्रयोजनया इस प्रकार जिसका संबंध और प्रयोजन निर्देश किया है संबंध भी बता दिया और प्रयोजन भी निर्देश किया बोले एवं उक्त संबंध और प्रयोजनया संबंध भी बता दिया प्रयोजन भी बताया तो संबंध क्या है बताया साध्य साधक अतः प्रतिपाद्य प्रतिपादक ये पीछे बताया था तो उपनिषद ऐसे जो उपनिषद इस प्रकार जिसका संबंध और प्रयोजन प्रतिपादन किया ऐसे जो मुंडक उपनिषद तो अल्पाक्षरम विस्तार नहीं है थोड़े से अल्पाक्षरम ग्रंथा विवरण आरभ्य थे जो अल्पाक्षर बोलते संक्षिप्त व्याख्या विस्तार नहीं है समास से संक्षिप्त से ये जो मुंडक उपनिषद है उसके ग्रंथ की भाष्य आरंभ करने जा रहा हूँ भाषा कर अल्पाक्षरम बोलते संक्षिप्तम जो संक्षिप्त व्याख्या ग्रंथ विवरणम आरभ्य ग्रंथ का जो विवरण है ना विवरण बोलते व्याख्या उसको आरम्भ था बोल तो आरंभ की करना जाती है या तो आरंभ या जा रहे ग्रंथ कहते हैं ऐसा बहुत अर्थ किया ग्रंथ का भी अलौकिक प्रयोजन उद्देश्य न तो प्रवृत्ता वाक्य समुदाय सभी को ग्रंथ नहीं माना जाता है जो अलौकिक प्रयोजन होना चाहिए कोई अलौकिक प्रयोजन नहीं तो अलौकिक प्रयोजन को उद्देश्य करके जो प्रवृत्त होता है ऐसे जो वाक्य समुदाय इसी का नाम ग्रंथ है तो अलौकिक अलौकिके अलौकिक प्रयोजन उद्देश्य न प्रवृत्त वाक्य समुदाय ग्रंथ केवल वाक्य समुदाय ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो इसलिए हाँ अलौकिक को नहीं वो तत्व है उपनिषद में तट्वा। आत्मत तट्वा। आत्मत तो क्या अलौकिक तत्व आत्मा आत्मा तत्व आत्मतत्व हाँ हाँ तो लिंग से सिद्ध करना चाह रहे हैं कर्म और समुचया तो बोलते हैं ना वो कर्म समुचय नहीं बन सकता हाँ वो तो लोक संग्रह और वो भी है ना मतलब आभ्यंतर संसते ही संस भले न्यास तभी जनक ने बोल दिया ना नर्वत्र हाँ। न चमे अस्थि किंचन मिथिलाया प्रदीप्तायादीय किम प्रदीयतने कहा राजन मिथिला में आग लग गई तो बोलते मेरा कुछ भी नहीं मेरा सब कुछ मिथिलायाम प्रदीप्तायाम मिथिला जल रहे मेरे क्या जल रहे राजा का अल्पाक्षर ग्रंथम आरभ्य थे यम ब्रह्म विद्याम ये जो ब्रह्म विद्या है तो श्रीलिंग इसलिए इमाम प्रयोग कर रहे हैं तो ये जो ब्रह्म विद्या है यमाम ब्रह्म विद्याम उपयती अभी उपनिषद का अर्थ कर रहे हैं इसका नाम उपनिषद क्यों बढ़ा तो बोल रहे हैं ये जो ब्रह्म विद्या है उपयती आत्म भावना भक्ति भक्तिपुरसरा संतस तेजा गर्भ जन्म जरारोगा अनर्थ पू निषात पर ब्रह्म गमयती अविद्या संसार कारण चत्यम अवसादय विनाशयती उपनिषद ये जो ब्रह्म विद्या मतलब है है्रह्म विद्या कहिए तो कह विद्या कहिए ये जो या ब्रह्म विद्यापय बोल तो ब्रह्म के समीप जाते ब्रह्म का मतलब ब्रह्म विद्या के समीप जाते कई स आत्म भावना वाच लेजी श्रद्धा भक्तिपुरसरासंता वाचलेजी श्रद्धा भक्ति पुरासरासंता अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक युक्त श्रद्धा है भक्ति है पुरसर अर्थ पूर्वक बोलते पूर्वक तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक संता होते हुए और आत्मभावे ना ब्रह्म विद्या उपमयंती तो श्रद्धा भक्तिपूर्वक भाव से बोलते स्वरूप से इस ब्रह्म विद्या के समीप में जाते ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या के समीप में जाते <coughs> कैसे जाते श्रद्धा भक्ति पुरस्कार संता तेषा देशा मतलब इस ब्रह्म विद्या समीप के पास आता जिसको आश्रय जिसने किया अभी हम उपनिषद ब्रह्म विद्या को बोल रहे हैं ना यदि उपनिषद है तत्व को बोलते है। बोलता है तत्व क्या ग्रंथ की बात हाँ क्योंकि आया हूँ औपनिषदम तम, पुरुषम तम, पृजाम बल्कि ने साकल्य से पूछा था औपनिषद मतलब उस तत्व को बोलते है तो ग्रंथ को भी <coughs> तो इसीलिए बोल रहे स्वामी जी ग्रंथ हो गया और दूसरे जो प्रतिपाद प्रतिपाद देता है तत्विषद औपनिषदनिषद हो गया तत्व उपनिषद इससे सिद्ध होता है वहां विचार के ये तत्व को आप उपनिषद से ही जान सकते है इसीलिए औ तो अधिकार कहते हैं नहीं नहीं निधि से ही जाना जाता है अधिकार का मत है निधिध्यासन मन से ही जाना जाता है शुद्ध मन निधि के तो, तो ये बोलता है नहीं उपनिषद के मन उनका सहायक है uh -huh. जाना जाता है उपनिषदनिषद से जाना जाता है ये विवरण कार का मत है जितना भी वेदांत प्रधान यही मत है मतलब श्रवण से बोध होता है और वो बोलते हैं नहीं नहीं निधि से भाविक निधिध्यासन से मानते हैं श्रवण से मानते जो श्रवण से मानते हैं मनन और निध्यासन उसका अंग मानते हैं और निधिध्यासन से मानते हैं ये दो उनके अंग मानते हैं मानते तीनों बस एक प्रधान है दो गौण मानते तो इसलिए बोल रहे इसे ब्रह्म विद्या का आश्रय जो लेते हैं कैसे लेते हैं श्रद्धा भक्ति पुरस्तुक्त होकर तो गर्भ जन्म तेशां तेषम बोल तो ऐश्याम जिसने आश्रय लिया उनका गर्भ है जन्म जरा आदि जरा रोगाधि अनर्थ पूगम पूगम बोल तो समुदाय जन्म है मृत्यु है जरा है जितने भी जो अनेक प्रकार के जो दुख है ऐसा पूगम समुदाय निशात इस सबको क्या कर रहे हैं वो निशात इन सबको जितने भी गर्भ जन्मा जो रोग है ना निषादेदन करता है नष्ट कर पा शात बोलते निशाता एक परम गमयति तीन अर्थ ले रहे ले धातु का तीन अर्थ है ना तो परम व ब्रह्म गमयती अथवा उन्हें पर को प्राप्त करा देती पर ब्रह्म का बोध करवा देती अविद्यादि संसार कारण चत्यम अवसादय तीसरार्थ है अविद्या का हाँ आदि का जो अत्यंत संसार का कारणभूत अविद्या आदि है, है उस अविद्या आदि का अत्यंत अवसादन भूत विनाश कर देती है इसलिए इसका नाम है उपनिषद तीन अर्थ हो गया उपनिषद आ, ये कैसा आपने मैं स्वामी मूल में दो ही अर्थ हो गए माने एक तो की प्राप्ति करा <coughs> आ, एक तो संसार का कारण अविद्या आदि को नाश करते है और दूसरा और परमात्मा की प्राप्ति और तीसरे धातु का ले गर्भादी जन्म आदि है ना उनको शिथिल करता है ये ये है, ये प्रयोजन बता दिया ये आपको अपर ब्रह्म को लेकर ये जो अपर ब्रह्म को लेकर उपनिषद दोनों अर्थ है ना पर को भी प्राप्त करवाते है अपरा को अपरा के लिए ये जाएगा गर्भ गर्भवासादी शिथिल करवा और ये जो पर लेते तो दूसरा दो अर्थ मान मूल में जो है उसका प्रयोजन बता दिया हाँ। ये तीन तीन धातुओं अर्थ ना उसमें एक जाएगा। जी। शितिल करता है। अपर है अपरा ब्र का भी होता है शथिल जन्म नहीं मतलब उसको लेता ना जल्दी शिथिल कर दिया नष्ट नहीं किया नहीं। और बाकी दो है पर के ले जाते हैं और अविध्या स्वामी यहाँ पर जो छेदन लिखा है नाश अर्थ में लिखा है की शिथिल अर्थ में कौन सा शिथिल करता है, है। इसलिए वो अपर गया नाश करती है और पर्रम के ओर ले जाती है ये परीन अर्थ ये उसको स्वस्थ के कटमे के भाषा करने दोनों अर्थ लिया क्योंकि दोनों को उपनिषित मानते है ना उपासन को भी उपासन उपनिषद माना है ब्रह्म विद्या को भी माना है दोनों को माना है पर को विषय करती है वो भी उपनिषद है अपर को विषय करती वो भी उपनिषद माना में, एक एक ज्ञान इसलिए तीन अर्थ में एक अर्थ उधर ले जाते तो उपनिषद का बता रहे उपनिपूर्वशा सदैर एवं अर्थ स्मरणार्थ कोई पूछेगा तीन अर्थ ऐसे कैसे किया एक ही धातु का धातु तो एक है तो आपने अर्थ के ना तो पूर्वक नी ये उपसर्ग धातु है ना हुँ, हुँ। तो हैं, ये धातु तो का ही अर्थ स्मरण हो रहा है धातु का तीन अर्थ है मैंने तो नहीं किया ये धातु है ना उसका तीन अर्थ है आगे देखे परम्परा हाँ उच्चारण करके छोड़ देंगे आपने ओ ब्रह्मदेवा प्रथम संभूवा विश्व कर्ता भुवन से ब्रह्म विद्याद्याति मतर्वाय ज्येष्ठपुत्रा ओम पूर्णम पूर्णनगण पूर्ण पूर्णमुदश्यसे पूर्णमादा पूर्णमेवाप शांति शांति शांति शंकरचार्य केशव बातरायण सूत्र भाष्य गुर वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुराज मुक्ति व्याप्त दक्षिणामूर्त नम ओं शांति